नहीं जिया नहीं तुम इसकी बातों पर यकीन मत करना मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूं पता नहीं ये लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं रमा कांत अग्रवाल का बेटा रोहित अग्रवाल हूं रोहित अग्रवाल तुम चाहो तो पता भी कर सकती हो मेरे बारे में रोहित ने घबराते हुए खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उधर फिर विक्रांत ने भी अपना दाव खेला जिया जी ये लड़का झूठ बोल रहा है आप सब लोग भी सुन लो विक्रांत ने वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहा देखे मैं पुलिस ऑफिसर हूं और इस तरह के बहुत से केसेस देखे हैं इस तरह के लड़के खुद को अमीर दिखा के भोली भाली लड़कियों को बहलाते हैं फिर उनसे या तो पैसे लूटकर भाग जाते हैं या फिर लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं आप सब लोग ऐसे लोगों से सावधान रहा कीजिए विक्रांत की बातें सुन वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे पर गुस्से के साथ ही डर का भी भाव देखा जा सकता था भी रोहित को गुस्से से घूरने लगे अरे नहीं मैं मैं मेरा नाम रोहित है रोहित अग्रवाल मेरे पास आईडी कार्ड भी है इतना कहते हुए रोहित ने अपना आईडी कार्ड बाहर निकाल लिया आप लोग चाहें तो मेरे बारे में जो पता करना है पता भी कर सकते हैं मेरे फादर का नाम रमाकांत अग्रवाल है आप लोग इंटरनेट पर भी मेरे बारे में चेक कर सकते हैं चाहे तो अभी तुरंत चेक कीजिए भले ही रोहित यहां पर खुद को निर्दोष साबित करने में नाकाम हो रहा था लेकिन वहां मौजूद कुछ नर्स रोहित को पहले से ही जानती थी उन्हें पता था कि रोहित मशहूर बिजनेसमैन रमाकांत अग्रवाल का बेटा है यहां तक कि जिया को भी पता था कि रोहित रमाकांत अग्रवाल का बेटा है दरअसल जिया रोहित को पहले से ही जानती थी आज उससे कोई पहली बार नहीं मिली थी जिया को रोहित के बैकग्राउंड का अच्छे से पता था रोहित अभी खुद को निर्दोष साबित करने में ही लगा हुआ था लेकिन अभी विक्रांत का पूरा प्लान खत्म नहीं हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोहित की तरफ गया और फिर उसके बिल्कुल पास में उन तीनों को इसी पैकेट के चलते जमकर पीट के आया था अब विक्रांत इसी के भरोसे रोहित को भी अपने रडार में लेने की कोशिश कर रहा था रोहित के आगे पैकेट गिराते हुए विक्रांत ने उससे कहा तुम्हारे पॉकेट से कुछ गिरा है रोहित तुरंत नीचे झुककर उस पैकेट को उठाने लगे जैसे ही वो पैकेट को हाथ में लेकर खड़ा हुआ विक्रांत बोल पड़ा एक मिनट ये ये क्या है ड्रग्स रोहित सक पका गया क्या, क्या ये ये मेरा नहीं है मैं नहीं जानता ये क्या है पुलिस के सामने ड्रग्स लेकर खड़ा है साले न, न, न, नहीं नहीं नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरा नहीं है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप विक्रांत ने रोहित का कॉलर पकड़ लिया और फिर अपनी मुट्ठी बांधकर उसके मुंह पर पंच करने के लिए तैयार हो गया वो रोहित के मुंह पर मुक्का जड़ने ही वाला था कि जिया बीच में बोल पड़ी एक मिनट सर वो यहां मुझे प्रपोज करने के लिए आया हुआ है तो उसका ड्रग्स से क्या मतलब हो सकता है और मैं जानती हूं इसे ये ड्रग का काम कर ही नहीं सकता जिया ने रोहित की तरफ से बोला उसके साथ ही वहां मौजूद कुछ नर्सों ने भी रोहित की तरफ से बोलना शुरू कर दिया हाँ आखिर इसे ड्रग्स बेचने की क्या जरूरत है ये तो खुद ही इतने अमीर बाप की औराद है हाँ हाँ ये मेरा नहीं है सर प्लीज आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए किसी ने ये मेरी जेब में डाल दिया होगा सच कह रहा हूं मैं रोहित ने कहा हाँ सही बात है अगर कोई ड्रग्स सही में बेचने वाला होता तो यहाँ हॉस्पिटल में भला इसे लेकर क्यों आता वहां मौजूद एक नर्स ने कहा अब विक्रांत को भी लगा कि उसे ये बचकानी हरकत यहां नहीं करनी चाहिए इसीलिए उसने आगे रोहित को एक भी शब्द नहीं कहा रोहित प्लीज अब बंद करो ये तमाशा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती ठीक है लेकिन मेरी बात तो सुन लो रोहित ने बेहद सीरियस होते हुए कहा जिया मैं सच कह रहा हूँ मैं उन तीनों को नहीं जानता मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गया आज सब लोग मुझे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझते हैं आपको लगता है कि मैं हर चीज को पैसे से तोड़ता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है सच तो यह है कि जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी और जिया पता है मुझे तुमसे कब प्यार हुआ था अब तुम्हें याद है आज से एक साल पहले मैं पुणे में था वहाँ मैं अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था तब मैंने तुम्हें अपने ऑफिस के पास एक अनाथालय में देखा था वहां तुम बच्चों के साथ खेल रही थी शायद तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट भी थी बच्चों के साथ खेलते खेलते तुम भी बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी वहां देखा था मैंने तुम्हें पहली बार और वहीं तुम्हें दिल दे बैठा उसके बाद लगातार मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करता रहा दोबारा हम लिजेंसी मॉल के रेस्टोरेंट पे मिले थे याद है तुम्हें उस दिन तुम्हारा लक्की फ्री डिनर के लिए लक्की ड्रॉ निकला हुआ था और फिर तुमने मेरे साथ ही डिनर किया था एक्चुअली वो सब मेरा प्लान था मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था जिया जिया मुझे पता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और प्यार तो कोई खरीदने वाली चीज़ भी नहीं है रोहित बहुत सीरियस था उसने आगे कहा जिया मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो तो तुम्हें लगता है कि मैं एक अमीर बाप की आवारा औलाद हूँ लेकिन ऐसा नहीं है जिया तुम खुद जाकर देख सकती हो अग्रवाल कॉरपोरेशन का सारा बिजनेस अब मैं ही हैंडल करता हूँ मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं दूसरे कामों में इसे बर्बाद करूँ लेकिन जिया आई लव यू आई लव यू सो मच तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हें बहुत खुश रखूंगा बस तुम तो मेरी लाइफ में एक बार आ जाओ फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा प्लीज जिया बी माई गर्लफ्रेंड प्लीज इतना कहते कहते रोहित की आंखों में हल्के से आंसू आ गए वह जमीन और घुटनों के बल बैठ गया उसकी सारी बातें सुन जिया शॉक्ड रह गई वो कुछ कहने वाली थी कि विक्रांत बीच में ही बोल पड़ा ना ना ना नहीं जिया इसकी बातों में मत आना लेकिन जिया ने फिर बोला रोहित तुम जैसा सोच रहे हो वैसा पॉसिबल नहीं है मैं क्या बताऊं आई आई ऑलरेडी हैव ए बॉयफ्रेंड क्या यह सुनकर रोहित से ज्यादा दुख तो विक्रांत को हुआ था क्या क्या सपने संजोए थे और क्या देखने को मिल रहा है ठीक है जिया कोई बात नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारी शादी हो चुकी है या तुम्हारे दो बच्चे हैं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बस तुम ही चाहिए इसके बाद मैं सब से निपट लूंगा तुम बताओ कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारे लिए उससे भी लड़ लूंगा बिल्कुल बिल्कुल मैं लड़ लूंगा विक्रांत के मुंह से अचानक निकल पड़ा लेकिन शुक्र है कि कोई उसकी आवाज सुन नहीं सका बताओ जिया कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड जिया सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर किसका नाम ले उसकी नजर विक्रांत पर आ हुई थी तभी ना जाने कहां से विक्रांत को लगा कि जिया उससे खुद का बॉयफ्रेंड बनने का इशारा कर रही है विक्रांत को लगा कि शायद वो अदृश्य शक्ति अपना कमाल दिखा रही है वो तुरंत जाकर रोहित के आगे खड़ा हो गया ओह, तो तुम मुझसे लडोगे? चलो। रोहित के के चेहरे पर डर के भाव देखे जा सकते थे एक पल के लिए जिया को भी समझ नहीं आया कि अचानक से विक्रांत क्या करने लगा है लेकिन फिर उसे लगा कि इस वक्त रोहित से छुटकारा पाने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता तो वो भी विक्रांत के साथ उसके नाटक में साथ देने लगी जब जिया ने विक्रांत की तरफ इशारा करके कहा ये वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो विक्रांत को कैसा लगा होगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को